महाभारत आदिपर्व दिन तमोध्या अष्ट ययाति संवाद और ययाति द्वारा दूसरों के दिए हुए पुण्य दान को अस्वीकार करना अष्ट उवाच कत्रन पूर्व देवात्मता उभव राज्यचंद्रम सौरी अष्टक ने पूछा राजन सूर्य और चंद्रमा की तरह अपने अपने लक्ष्य की ओर दौड़ते हुए वान और सन्यासी इन दोनों में से पहले कौन सा देवताओं के आत्मभाव अर्थात ब्रह्म को प्राप्त होता है या तिुवाच अनिकेतो गृहस्थु काम वृत्ते सुयत ग्राम एव भिक्षु तय पूर्वतर ग ये आते भोले वृत्ति वाले गृहस्थों के बीच ग्राम में ही वास करते हुए भी जो जितेंद्र और गृहरक्षित सन्यासी है वही उन दोनों प्रकार के मुनियों में पहले ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है अवाप्य दीर्घ महायुस्तु यह प्राप्तो विक्रम चरे तप्यते यदि तत्कृत्वा चरे सौत तपस्तः जो वानप्रस्थ बड़ी आयु पाकर भी विषयों के प्राप्त होने पर उनसे विकृत हो उन्हीं में विचरने लगता है उसे यदि विषयोपभोग के अनंतर पश्चाताप होता है तो उसे मोक्ष के लिए पुनः तप का अनुष्ठान करना चाहिए पापाण कर्मणाम नृत्य सुखम नृत्य सोत्यंतम सुख मेदते कि जो वानप्रस्थ मनुष्य पाप कर्मों से नित्य भय करता है और सदा अपने धर्म का आचरण करता है वह अत्यंत सुखरूप मोक्ष को अनायासी प्राप्त कर लेता है तद वही नृशंस तद सत्य आहू य धर्म मनर्थ बुद्धि अर्थोप्य निश्चय तथा तदारधी तदार्यम राजन जो पाप बुद्धि वाला मनुष्य अधर्म का आचरण करता है उसका वह आचरण निशंस अर्थात पापमय और असत्य कहा गया है एवं उस अजितेंद्रिय का धन भी वैसा ही पापमय और असत्य है परंतु वानप्रस्थ मुनि का जो धर्म पालन है वही सरलता है वही समाधि है और वही श्रेष्ठ आचरण है अष्ट उच के प्रो दर्शनीय दर्शनी कुत आयात कतर श्याम दिशी उपिव स्थानमस्ती अष्टक ने पूछा राजन आपको यहाँ किसने बुलाया किसने भेजा है आप अवस्था में तरुण फूलों की माला से सुशोभित दर्शनीय तथा उत्तम तेज से उद्भाषित जान पड़ते हैं आप कहाँ से आए हैं किस दिशा में भेजे गए हैं अथवा क्या आपके लिए इस पृथ्वी पर कोई उत्तम स्थान है यतिर्वाच नरकं भौम नरक पुण्य गगनाद्य गगनाद प्रहीण उक्वाहम व प्रपतिश्याम्यनम त्वर तिमाम लोकपा ब्रह्मण होजे यति ने कहा मैं अपने पुण्य का क्षय होने से भौम नरक में प्रवेश करने के लिए आकाश से गिर रहा हूँ ब्रह्मा जी के जो लोकपाल हैं वे मुझे गिरने के लिए जल्दी मचा रहे हैं अतः आप लोगों से पूछकर विदा लेकर इस पृथ्वी पर गिरूंगा शताम सकाशे तुव प्रपात ते संगता गुणवंतस्तु सर्वे सबकाश्च लब्धो शिवरो वरो स पतिशता भो मितम नरेंद्र नरेंद्र मैं जब इस पृथ्वी तल पर गिरने वाला था उस समय मैंने इंद्र से यह वर मांगा था कि मैं साधु पुरुषों के समीप गिरूँ वह वर मुझे मिला जिसके कारण आप सब सद्गुणी संतों का संग प्राप्त हुआ अष्ट उवाच पृछा प्रपद प्रपात यदि लोका पार्थिवसंति मेत्र यद्यक्षे यदि वादिस्थिता क्षेत्र धर्म से मंडे अष्टक बोले महाराज मेरा विश्वास है कि आप पारलौकिक धर्म के ज्ञाता हैं मैं आपसे एक बात पूछता हूँ क्या अंतरिक्ष या लोक में मुझे प्राप्त होने वाले पुण्य पुण्यलोक भी हैं यदि हो तो उसके प्रभाव से आप नीचे न गिरे आपका पतन न हो या यया तिर्वाच यृथिव्या गवा स्व सहारण्ये पशु पार्वतोकादिवे संस्थिता तथा जानी नरेन्द्र सिंह या ति ने कहा नरेंद्र सिंह इस पृथ्वी पर जंगली और पर्वती पशुओं के साथ जितने गाय, घोड़े आदि पशु रहते हैं स्वर्ग में तुम्हारे लिए उतने ही लोक विद्यमान है सं यद्यंतरीक्षे यदि वादि अपेत मोह अष्टक बोले राजेंद्र स्वर्ग में मेरे लिए जो लोक विद्यमान है वे सब आपको देता हूँ परंतु आपका पता न हो अंतरिक्ष या द्युलोक में मेरे लिए जो स्थान है उनमें आप शीघ्र ही मोह रहित होकर चले जाए ये आच नाम ब्राह्मणो ब्रह्म प्रतिग्रहे वर्तते राजमुख्यं यथा प्रदेयम सततम् दिजेभ्य तथा ददम पूर्वह नरेंद्र याति ने कहा निर्श्रेष्ठ ब्रह्मवेता ब्राह्मण ही प्रतिग्रह लेता है मेरे जैसा क्षत्रिय कदापि नहीं नरेंद्र जैसे दान करना चाहिए उस विधि से पहले मैंने भी सदा उत्तम ब्राह्मणों को बहुत दान दिए हैं ना ब्राह्मण कृपणो जा तुझे जच्चापि ब्राह्मणिवीर पत्नी सोहम दैवाकृतपूर्व चरे यम विधिमान मुतत्र साधु जो ब्राह्मण नहीं है उसे दीन याचक बनकर कभी जीवन नहीं बिताना चाहिए याचना तो विद्या से दिग्विजय कराने वाले विद्वान ब्राह्मण की पत्नी है अर्थात ब्रह्मवेदता ब्राह्मण को ही याचना करने का अधिकार है मुझे उत्तम सत्कर्म करने की इच्छा है अतः ऐसा कोई कार्य कैसे कर सकता हूँ जो पहले कभी नहीं किया हो प्रतरदन उवाच प्रक्षाणीय रूप प्रतरदन ओहमे सं यद्यंतरिक्षे यदि क्षेत्र तस्य धर्मस्य मंडे प्रतर्दन बोले वा रूप वाले श्रेष्ठ पुरुष मैं प्रतर्दन हूँ और आपसे पूछता हूँ यह अंतरिक्ष अथवा स्वर्ग में मेरे भी लोक हो तो बताइए मैं आपको पारलौकिक धर्म का ज्ञाता मानता हूँ ये आतवाच संतिलोका बहुवस्ते नरेन्द्र अप्ये कई क स सब्त प्यार ही मधुचित तो तेनात मंत्र प्रतिपाली ये या ने कहा नरेंद्र आपके तो बहुत लोक हैं यदि एक एक लोक में सात सात दिन रह जाए तो भी उसका अंत नहीं है वे सब के सब अमृत के झरने बहाते हैं एवं घृत अर्थात तेज से युक्त हैं उनमें शोक का सर्वथा अभाव है वे सभी लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रतर्दन उवाच ताली माँ प्रपत प्रपातम ये बेलोकास्तवते ते वैवंतु यद्यंतरीक्षे जलिश्रिताक्रम क्षेत्र अपेत मोह बोला महाराज वे सभी लोग मैं आपको देता हूँ आप नीचे न गिरे जो मेरे लोग हैं, वे सब आपके हो जाएं, वे अंतरिक्ष में हो या स्वर्ग में आप शीघ्र मोह रहित होकर उनमें चले जाइए ये आवाच न तुल्यते तेज कामयेत योगक्षेमं काम पार्थिव पार्थिव संवादाद आपदम आपदम प्राप्य विद्वान चरेन् नही जातु राजति ने कहा राजन कोई भी राजा समान तेजस्वी होकर दूसरे से पुण्य तथा योग योगक्षेम की इच्छा न करे विद्वान राजा दैवश भारी आपत्ति में पड़ जाने पर भी कोई पाप में कार्य न करे धर्मम मार्गम धर्मम यतमानस्यम कुृपो धर्मेक्ष धर्म बुद्धि प्रजानन कुरिया कृपण धर्म पर दृष्टि रखने वाले राजा को उचित है कि वह प्रयत्न पूर्वक धर्म और यश के मार्ग पर ही चले जिसके बुद्धि धर्म में लगी हो उस मेरे जैसे मनुष्य को जानबूझकर बूझ कर ऐसा दीनतापूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए जिसके लिए आप मुझसे कह रहे हैं कुरियादर्मय के सम्यक राजा भवे लोकपालो तमो यदा कार्यामद वैधीम सत्यसंद कामार्थे महिन्दा यदावेशंदक् कार्य त्र प्रथम धर्म कार्य न सुधर्मः तो कुरो सुधर्म प्रवाणपेद नृपतिम जयातिमोत्तम वसमान्रतीत जो कर्म करने की इच्छा रखता है वह ऐसा काम नहीं कर सकता जिसे अन्य राजाओं ने नहीं किया हो जो धर्म और अधर्म का भली भांति निश्चय करके कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में सावधान होकर विचरता है वही राजा बुद्धिमान सत्य प्रतिज्ञ और मनस्वी है वह अपनी महिमा से लोकपाल होते हैं जब धर्म कर्म में संशय हो अथवा जहाँ न्यायतः काम और अर्थ दोनों आकर प्राप्त हो वहाँ पहले धर्म कार्य का ही संपादन करना चाहिए अर्थ और काम का नहीं यही धर्म है इस प्रकार की बातें कहने वाले राजा जयाति से निर्वश्रेष्ठ बछमान बोले इसे श्री महाभारते आदि संभव पर्व उत्तर यायाते आयाते नमोध्या इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में उत्तर यायात विषयक बयानबे अध्याय पूरा हुआ